दोस्तों, कभी अपने अंदर की आवाज को सुना है? वो आवाज जो दिन रात बोलती रहती है, कमेंट करती है, क्रिटिसाइज करती है, कंपेयर करती है, और कभी-कभी तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देती है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि असल में तुम कौन हो? माइकल सिंगर कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा इनलाइटनमेंट मो どうしても suffer を受けられないことはありません。そして、何を受けられないことはありま a ん。そして、何を受けられないことはありません。そして、何を受けられないことはありません。そして、何を受け a れないことはありません。そして、何を受けられないことはるりません。 और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें अपने अंदर के अनटेथर्ड सोल तक ले जाती है। तो अगर तुम रेडी हो अपनी अंदर की दुनिया के दौर खोलने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं ये सफर, जहां तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी कि तुम्हारा सुकून, तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारा फ्रीडम कभी तुमसे गया ही �